कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म रहस्य अतव अनासक्त हो कार्य होते रहने दो मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें निरंतर कार्य करते रहें परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो दो दिन के लिए जहां आए हो कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु तो अपने को बंधन में मत डालो बंधन बड़ा भयानक है संसार हमारी निवास भूमि नहीं है यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं सांख्य दर्शन के उस महावाक्य को मत भूलो समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है आत्मा प्रकृति के लिए नहीं प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही है इसका और कोई अर्थ नहीं उसका अस्तित्व इसलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले यदि हम यह बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं हो रहेगी परंतु इसके विपरीत वो यह रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं यह सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है आत्मा शरीर के लिए है और जैसी कि एक कहावत है हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है न कि जीवित रहने के लिए खाता है और यह भूल हम निरंतर करते रहते हैं प्रकृति को ही अहम मान कर, हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं और जो ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो त्यों आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं इस सारी शिक्षा का सार यह है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए न कि एक दास की तरह कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु एक दास के समान मत करो सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं क्या यह तुम नहीं देखते इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता दस प्रतिशत लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल है दुख ये सब कार्य स्वार्थ परक होते हैं मुक्त भाव से कर्म करो प्रेम सहित कर्म करो प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता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 हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं जहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं उसके बारे में भी ठीक यही बात है स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किस किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद ना आए प्रकृत सत्ता प्रकृत शान तथा प्रकृत प्रेम ये तीनों चीरकाल के लिए परस्पर संबद्ध है असल में ये एक ही में तीन है जहाँ तक एक रहता है वहाँ शेष दो भी अवश्य रहते हैं ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं जब वह सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषय ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है तथा वह आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृति प्रेम की नींव हो जाता है अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता उदाहरणार्थ मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है वह चाहता है कि वह स्त्री उसी के पास बैठे उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वह स्त्री भी उसकी ग़ुलाम होकर रहे यह तो प्रेम नहीं है यह तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वह क्लेशदायक है यदि वह उस मनुष्य की इच्छा अनुसार न चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं उससे तो केवल आनंद ही होता है और यदि उससे ऐसा न होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है बल्कि वह और ही कोई चीज़ है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं जब तुम अपने पति अपनी स्त्री अपने बच्चों यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख ईर्ष्या अथवा स्वार्थ स्वार्थपरतारूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊँ तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूँ फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है ईश्वर अनासक्त है क्यों इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं जहाँ कहीं आसक्ति है वहाँ जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है केवल कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर तक खींचे ले जा रही है और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है परंतु जहां सच्चा प्रेम है वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता ऐसे प्रेम चाहे सहस्त्र योजन दूर पर क्यों न रहे उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग जीवन भर का कार्य है परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं फिर वह हमें बंधन में नहीं डाल सकती जब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फल स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देते कर्म के फलाफल की ओर ध्यान नहीं देते फिर कौन परवाह करता है कि कर्म फल क्या होगा जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज़ देते हो तो क्या उसके बदले में उससे कुछ मांगते हो या तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थ स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति द्वारा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है हम बहुत अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं परंतु वे सब केवल एक बच्चे की बोली के समान है मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीज़ें होती है एक जोर और दूसरी दया जोर जुलम का उपयोग करना सदैव स्वार्थ परतावशी होता है बहुत सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी संपत्ति है भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए कर्मफल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है इतना ही नहीं अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणित करने का एक और उपाय है और वह है कर्मों को उपासना रूप मानना यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं यहां हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगे प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वे सारी आसक्ति से परे हैं जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता उसी प्रकार कोई कर्म भी फलाशक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों न हो रहे पर पाप उन्हें स्पर्श तक न कर सकेगा निम्नलिखित कहानी संपूर्ण स्वार्थ त्याग का एक दृष्टांत है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया उसमें निर्धनों को बहुत सारा दान दिया गया सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था यश के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा वह नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा तुम सब झूठे हो यह कोई यज्ञ नहीं है लोगों ने कहा क्या तुम कहते हो क्या हो क्या तुम कहते क्या हो यह कोई यज्ञ ही नहीं है तुम जानते हो इस यश में कितना खर्च हुआ है गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो परंतु नेवले ने कहा सुनो एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था साथ ही उसकी स्त्री पुत्र और पुत्र वे लोग बड़े गरीब थे पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था एक बार उस गांव में तीन साल तक अकाल पड़ा जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई एक बार तो सारे कुटुंब को पांच दिन तक उपवास करना पड़ा छठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया उस आटे के चार भाग किए गए उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है वह तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तरुव्यवहार भी किया जाता है अतः उस गरीब ब्राह्मण ने कहा महाराज पधारिये आपका स्वागत है और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया अतिथि उसे जल्दी खा गया और बोला अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला मैं दस दिन का भूखा हूँ और भोजन के लिए छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी तब स्त्री ने अपने पति से कहा आप मेरा भाग भी दे दीजिए पति ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा वह बेचारा गरीब भूखा है हमारे यहाँ आया है गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया अतिथि ने वह भी खा लिया और कहा मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूं तब लड़के ने कहा आप मेरा भाग भी ले लीजिए क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता के कर्तव्यों का पूरा करने में उन्हें सहायता दे अतिथि ने वह भी खा लिया परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई अतए बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया जैसा कि तुम अभी देख रहे हो उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनह सुनहला ना हो सका इसीलिए तो कहता हूँ कि यह कोई यज्ञ ही नहीं है